श्री श्रीरामकृष्णकमृत श्रीरामकृष्णो भक्स दक्षिणेशरे अष्ट परछेद दक्षिण मणिरापुर तथा बेलघर से भक्स्स श्रीरामकृष्णकथिता निज चरित प्रभु श्रीरामकृष्ण दक्षिणेशरम स्व प्रकोष्ठे क्वचिपदस्थ क्वचि आसीनो भक्त सहा लापति अदर रविवासर है अशीत्यधिकादत आंग्ल आंग्लाध्या जून मसल से दसमो दिवस ज्येष्ठमास शुक्ला दसवादन इत दसवादन मिता राखल राखाल, राखाल मास्टर महाशय लाटू किशोरी रामलाल हाजरा प्रभृत अनेके सी प्रभु स्वचरत पूर्वकथा च वर्णय श्रीरामकृष्ण भक्ता शैशव मयि स्त्रीपुस निर्वेशन सर्वे स्निस्म मम गीत कि लोकलीलाकरण करम तत्स दृष्टवत शुतव गृहवधुजना मम कृते भोज्य रक्षा स्म परम केपी अविश्वास नकन सर्वे बालकं इव गृहबालाक अप्य सुखपारावत आसम अत्युत्तम संसारदर्शन गतातम अकव दुखा सकुल गृह प्रेक्ष तत प्राणस्यम तरुणेश जानन दृष्टि अतिमेत्रम अकरव क ते व्यरचय परे घोरिण संवृता ते केचन अंति आगत ब्रुवती अह पाठलां यहा पश्यम इहाँ तथा पशा पाठशालायां शुभंकरी गणिता धी विभ्रम अजन अजनयत कि सीतांकन करनों स्म लगु लगु देवता प्रतिमा लघुलघुदेवताप्रतिमानिर्माणे च समर्थ आसम् सेवाश्रमे रामायणमहाभारतयोश्च रुचिः सदाव्रतम् अतिथिशालाञ्च यत्रा पश्यं तत्रागच्छं गत्वा च बहुकालं पद्भ्यां तिष्ठन् अपश्यं कुत्रापि रामायणं भागवतं वा पठ्यते चेद् उपविश्य अश्रुषम् किंतु कृत्रिम भंग्या पठ्यसे चेतुकम अकव महिला कित्रिम भंगी सम्य बोधुम अपारियस वाचा स्वरंच अकोमी स्म बाल्य विधवा पितर उतरती गति गांद काम कव अरे तपसे मीन व्यापारी भ्रष्टा बोधुम शक्नोमी स्म विध्वा ऋजुसीमेखाव अत्युत्साह अंगे तैलाभंगं कुरते क्षीणतृप आसन रीतिरविन्ना विषयीर्ता गान गात निर्दशती श्रीयुक्तरामलालो गान गाती प्रथम वामा नीरद वर्ण शोणित सरसी प्लवमानवनलिनी दिव इदान रामलावणबधापरम मंदोदरी विलाप विलापगान गाएति दिवित किंतवानसी भो का अवलाया प्राण एतत नाम्यतिणा विना रामना राम श्रीरामकृष्ण विबल गोपी प्रेम अतिमें ग शुण्व श्री प्रभुरश्रु विसृजति कथयत चाहें झाऊ तरुतले पुषोत्सर्ग कर्त ग अश्रस नौचालको नौकाया तद्गा तरुतलेवदुश उप आसम तबलम रुदीत मैं मय प्रकोष्ठ प्रकोष्ठमयत तृतीय श्रुतराम तारकब्रह्म न मानसो राटाधारी पिता कि वंशनाशा अक्रूरेन अक्रूरेण श्रीकृष्ण रथे उपावेश्य, उपेश्य मथुरा नियमानं प्रेक्ष गोप्यो रथचक्रश्लिष्ट का रथचक्रभिश् ता अक्रूर दूषयती श्रीकृष्णस्वेक्षाया गतीर्न ग्या, ज्ञात चतु न धारे न धारे रथचक्र रथ, रथ किं चक्रेण चलती चक्रस्य चक्री हरि यस्य चक्रेन जगच्चलरा भक्ता प्रति गोपीना किराग कीद प्रेम श्रीमती स्वहस्ते श्रीकृष्ण से आलिख्यम आलिखित परम पदम नलिखित यदि स मथुरा प्रत्यार्तेतिया मैं एक गीतं, सैस्वे भूयो गीतं, एक -एक यात्रा समस्त गीतं गात शक्नोमी स्म केचन अवदन अहम कालमनयात्राभिनेत्री संगे आसमी कश्चन भक्तो नूतनम उत्तरी अंगे धार्यन धारियमा राखालो बाल बास्वरी मलिय तरक अंचलसूत्री कर्ति प्रवर्तते श्री प्रभुरवद कथम कृतवास्तु रोम प्रवाकवत शोभन दृश्य से अयि किमेत मूल्यम तदनी वैदेशि प्रावारकूनमूल्यसत भक् अवदत् प्रतियुगल सदाकाधिक्यकमूल्यक्रभुर्भासते किंबूषे भो युगम सदनकाधक्यकमूल्यकुग युगम कियतका श्री प्रभु भक्त कथयति गंगायां स्ना तैल दे स्नाते तस्याते श्री प्रभु काोपनाम्रेक आदय तस्म प्रादा कथय आम्रम अस्म ददा परीक्षा त्यूपाधि अस्त भ्रतुस्ते स्वास्थ्य कथमस्तीदानी भक्त आम तस् यथम औषध प्रयुक्त इधान सोपकार भवतर श्रीरामकृष्ण तस्का वृत्ति व्यवस्था शक्नो कितम महाम भविष्य भक्त आरोग्य सती अनुकूलं भविष्य